नारायण नारायण आज का विषय है शुद्ध भावना न हो तो सब व्यर्थ है भगवान की शरण जाने में हमारी देह बुद्धि और हमारा अभिमान आड़े आता है परिस्थिति आड़े नहीं आती वह हमारे व्यसन के आड़े कहाँ आती है अभिमान नष्ट होने का उपाय यह है कि हम जो भी करें सब भगवान को अर्पण कर दें ऐसी भावना रखें कि वही करता है हम कुछ भी नहीं करते यानी अपना अभिमान भी भगवान को अर्पण कर दें हम भगवान से किसी न किसी निमित्त से संबंध बनाए रखें उससे बात करें उसका नाम स्मरण करें नाम स्मरण जैसा दूसरा कोई सच्चा साधन नहीं है अभी अभी पैदा हुआ गाय का बछड़ा ले जाने पर गाय जैसे अपने आप पीछे आती है उसी प्रकार भगवान का नाम लेने पर वह अपने पीछे आता है जिसे एक बार नाम का चस्का लग जाता है उसे फिर गृहस्थी से डर लगने लगता है विषय उसे कड़वे लगने लगते हैं परमात्मा का नाम स्मरण करने से गृहस्थी बिगड़ती है यह कहना गलत है हम नाम स्मरण करते हैं इसलिए कर्म मार्ग न छोड़ें जैसे नाम का चस्का लग गया उसी के कर्म छूटते हैं नाम का अनुभव नहीं होता यह कहना झूठ है असल बात यह है कि हमें उसे जितना लेना चाहिए उतना लेते ही नहीं अब हम पैदा ही हुए हैं तो ऐसा कुछ करो कि हम नाम के होकर रहें भगवान हमारे नाम स्मरण में होते हैं शुद्ध भावना के बिना सब व्यर्थ है और भाव शुद्ध होने के लिए सत समागम के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है हम उसके होकर रहे तो वही सब उपाय निकालते हैं मैं कोई विशेष साधन करूंगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए ऐसी भावना दृढ़ रखें कि हे परमेश्वर तो ही मेरे हाथ से सब करा लेने वाला है मान लो हम कोई व्यापार करें और कोई हमें उसके लिए पूंजी दे तो हम उस आदमी को कभी नहीं भूलते वैसे ही जिस भगवान ने हमें विद्या पैसा और स्वास्थ्य दिया है उसे हम कभी ना भूलें भगवान सहज साध्य है सुलभ साध्य नहीं जो हमें निसर्ग से मिलता है वह सहज होता है अर्थात सहज साध्य का अर्थ फल की अपेक्षा न होना और कर्तव्य का अभिमान न होना समझें भगवान ने हमें जिस स्थिति में रखा है उसमें समाधान मानकर हम उसका विस्मरण न होने दें जो अपने आप से दूर है उससे भगवान दूर है जो बाह्य दृष्टि से देखता है उसे भगवान दूर है जो अंतरंग देखता है उसे वह पास है हमने मनुष्य जन्म लिया है यही हमें भगवान के होने की निशानी है भोग और दुख में समय न गवाकर भगवान की ओर ध्यान दें हमारा यही कर्तव्य है कि हम इसी जन्म में सुविचार और सद्बुद्धि से भगवान को अपना बना लें इसीलिए उसका निरंतर ध्यान करें और भगवान से अंतकरण द्वारा रिश्ता जोड़ लें इसके जैसा दूसरा सहज उपाय नहीं है नारायण नारायण